के कारण है अथवा चित्त के कारण है जो भी जन्म मरण है वो भी पुरने के कारण है जो भी पाप है ताप है वो भी पुरने के कारण है सार बात है दुनिया की कितनी भी बड़ी संस्था बना लो बंद पालो लेकिन अंत में दुख से छुटकारा नहीं होता शादी करो तभी तो भी दुख से छुटकारा नहीं होगा बच्चे करो तभी तो भी दुख से छुटकारा नहीं होगा प्रमोशन मिल जाए तभी तो भी दुख से छुटकारा नहीं होगा सब लोग करने लग जाए तभी भी दुख से छुटकारा नहीं होगा प्रमोशन पर प्रमोशन रोज प्रमोशन हो जाए हर रोज एक प्रमोशन मिल जाए फिर भी दुख से छुटकारा नहीं होगा तुम अच्छी अच्छी संस्थाएं खोलो और सब संस्थाओं के तुम अध्यक्ष बन जाओ सारी संस्थाएं तुम्हारे नाम पे हो जाए फिर भी दुख से छुटकारा नहीं होगा पूरा राज्य तुमको मिल जाए फिर भी दुख से छुटकारा नहीं होगा पूरा सौंदर्य मिल जाए फिर भी दुख से छुटकारा नहीं होगा पूरी सत्ता मिल जाए दुख से छुटकारा नहीं होगा एक ही उपाय है दुख से सदा से के लिए छुटकारा केवल एक ही उपाय है उस एक उपाय को कर ले तो वो और सारे उपाय से जो नहीं मिला वो मिल जाएगा जो नहीं हुआ वो हो जाएगा जो नहीं पाया वो पा लेगा जो नहीं जाना वो जान लेगा जहाँ नहीं पहुँचे करोड़ों आदमी हुआ वो पहुँच जाएगा केवल एक कर ले, चित्त के छोड़ने को अथवा तो चित्त को शांत कर ले। देखने का काम नहीं है और सारी जिंदगी भर भी काम नहीं है ये तत्पर व्यक्ति थोड़े ही महीनों में या वर्षों में सफल हो सकते हैं। इंद्र बनने के बाद भी दुख से छुटकारा नहीं होगा एकदम सज्जन सच्चा धर्मात्मा बनने से भी दुख से छुटकारा नहीं होगा और झूठा कपटी बनने से तो कब नहीं होगा दुख से छुटकारा होने का एक उपाय है फोरने को शांत तो करें। चित्त को शांत करें। चित्त को शांत करने के उपाय कई हैं, को शांत करने के उपाय कई हैं। जिसको जो उपाय अच्छा सूट हो वो वही उपाय करने को लग जाए बस बाकी सब हो जाएगा फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा जो फ है विचार उठते संकल्प विकल्प उठते उनको कम करता जाए उसके लिए चिंतन करे जगत की मिथ्यास मिथ्या है सब सपना है दुख सुख आए तो उसको मिथ्या का मोहर लगा दे आकर्षण आए तो आखिर कब तक इसको लेकर वो पाऊ वो पाऊ कब तक ऐसा सोच सोच के विचारों के संकल्पों के विकल्पों के दुख के सुख के जो में उठ रहे हैं उनको मिथ्या की आ जाए। मे पापी आदमी नहीं कर सकता है धुर्त आदमी को इसमें रुचि नहीं होती, दुराचारी की इसमें रुचि नहीं आदमी की इसमें रुचि नहीं अशुद्ध आहार वाले की इसमें रुचि नहीं होगी इसमें तो शुद्ध आहार करने वाला निष्पाप और कपट्र से रहित हृदय ऐसा पुण्य आत्मा ये कर सकता है और इसमें जो जो आगे बढ़ेगा त्यो त्यो खुद तो महान हो जाएगा उसके दर्शन से उसको स्पर्श से उसके स्मरण से दूसरों का हृदय पवित्र होने लगेगा इसको वशिष्ठ महाराज ने कहा सम की प्राप्ति सम्मान पुरुष सदा पूजने योग्य है, दुनिया में एक से एक अच्छे लोग भी हैं, ये सब आदर करने योग्य पूजने योग्य सम्मान पुरुष है एक से एक अच्छे एक से एक श्रद्धाचारी एक से एक भागत एक से एक सज्जन पुरुष है स्वर्ग में इधर उधर लड़ती पर वे सब आदर करने योग्य है सब हमें मान करने योग्य है लेकिन जो समान पुरुष है वो तो पूजने योग्य है का संसार की नाभि है चित्त इस संसार रूपी नाभि जैसे साइकिल का हब हब में एक्सल एक्सल में तो जो एक्सल है की नाभि है, ऐसे जन्म मरण का और दुखों का मूल कारण चित्त है नाभि ऐसे योगिक दृष्टि से देखे जाए तो तीन केंद्र नीचे तीन केंद्र ऊपर बीच में ये रह नाभ नाभि, मध्य है, है सातवें नीचे से जन्म तो चौथा केंद्र ऊपर से जन्म तो चौथा केंद्र अपने चित्त के फूलों को कम करता जाए दूसरे भी उपाय है भगवान और गुरु के चित्र के सामने एक टक देखें त्राटक अथवा का जप करें, उससे भी फुरने कम होंगे, प्राणायाम से भी फुरने कम होंगे। समर्थ सत गुरु मिल जाए तो प्राणायाम भी सख्से सफल हो जायेंगे जल्दी और समर्थ वो है की जिसके चित्त में जगत की सत्यता नहीं वही समर्थ गुरु होगा जिसके चित्त में संसार की सत्यता नहीं।, नहीं जो भविष्य की इच्छा वास्ता में उलसता नहीं जो भूतकाल की सुमृति में सटकता नहीं और वर्तमान में किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पदार्थ में जिसका चित्त हसता नहीं वह सत्य पत्नी टीका वह संत फिर चाहे गृहस्ती वेश में हो चाहे सन्यासी वेश वह सत पुरुष सम्मान पुरुष सम्मान पुरुष के दर्शन से भी हमारा चित्त पावन होने लगता है सम्मान पुरुष के चिंतन से हमारा चित्त पावन होने लगता है तीर्थों को तीर्थ ऐसे पुरुष के द्वारा प्राप्त हो जाता है भक्तों की भक्ति ऐसे पुरुष के द्वारा पुष्ट हो जाती है योगियों का योग का मार्ग ऐसे पुरुषों के द्वारा खुल जाता है भावना वालों की भावना ऐसे सम्मान पुरुष की हाजिरी मात्र से फलित होने लगती है वो पृथ्वी पर का चलता फिरता देव ऐसे सम्मान पुरुष के दर्शन करके देव देवता का अपना भाग्य बना लेते हैं यक्ष गन्धर और किन्नर लोग ऐसे महापुरुष के दर्शन और सेवा का मौका पाकर अपना भाग्य मना लेते हैं। वो ऐसा पुरुष हो जाता है सम्मान पुरुष चित्त के झुरने को जिसने रोक लिया अथवा तो जिसने चित्त को शांत कर दिया प्राणायाम के द्वारा जगत की, नश्वरता के चिंतन के द्वारा जप के द्वारा ध्यान के द्वारा विवेक वैराग के द्वारा कभी ध्यान करा कभी जप करा कभी विवेक लाया चित्त के संकल्प विकल्प और एक बार उस चित्त के सम का सुख मिल जाए थोड़ा सा सम के सानिध्य का थोड़ा सा जरा सा सुख मिल जाए उसकी रंग पापों का पहाड़ लिया वह व्यक्ति निष्पाप होने लगेगा चिंता में चूर व्यक्ति निश्चिंतता के ह्योरे खाने लगेगा यह वह तरीका है यह वह चीज है जो दिन रात जगत की चर्चा करते उनकी दाल नहीं गलती दिन रात इसकी उसकी बात सुनते बोलते इसका उसका खाते खोलते। ऐसे व्यक्ति को तो दस जन्म में भी खुश प्रसाद का पता नहीं चलेगा लेकिन जो वाणी का सतुपयोग करता है विचारों का सतुपयोग करता है समय का सतुपयोग करता है वो सत्य स्वरूप को पा लेता चित्र के पूर्ण स्वरूप जाता इंद्र का राज्य मिले और चित्त सम्मान नहीं है तो आदमी दुखी होगा तो धरती के राज्य की तो क्या बात है क्या प्राइम मिनिस्टर पद दुख से रहित है क्या मुख्यमंत्री का पद दुख से रहित है क्या कलेक्टर का पद दुख से रहित है क्या धनवान का पद करोड़पति का पद दुख से रहित है क्या बड़े सुंदर व्यक्ति दुख से रहित है क्या बड़े पहलवान व्यक्ति दुख से रहित है क्या बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति दुख से रहित है क्या जब तक इस मूल बात आरोप नहीं आया चाहे फिर कहीं भी पहुंच जाए हाँ निर्धनों के आगे धनवान सुखी देखेगा सत्ताहीनों के आगे आगे सत्ताधारी बड़ा दिखेगा कुरुपो के आगे सुंदर बढ़िया दिखेगा लेकिन सुंदर को भी कुछ न कुछ तो अंदर सताता ही सत्ता वाले को विचारों को कुछ न कुछ सता और सताने की चीज ये है पूर्ण बात तो चित्त का पुरना जो है जिन जो कम होता जाए चित्त शांत पद में आत्म पद में विलय होता है जैसे नमक की पुतली सागर में ज्यो ज्यो जाती रहेगी त्यों त्यों वो लीन होती जाएगी सागर बनती जाएगी हेरथ हेरथ कभी वो गए वो खोद खोजते खोजते कभी खो गया ये वह चीज है बीज खो गया वृक्ष बन गया जीव खो गया ईश्वर बन गया शिव बन गया तुच्छ खो गया विराट बन गया अल्प खो गया अलख बन गया ये वह तरीका है प्रभात काल में मध्यान काल में साय काल में प्राणायाम करे प्राणायाम से बल बढ़ता है पुरने कम होते हैं ध्यान से भी वही होता है सत्कर्म करने से दान खुन करने से शुभ आचरण करने से भी चित्त स्वच्छ होता है जो स्वच्छ होगा वो स्थिर होगा मलिन स्थिर होना कठिन है इसलिए बोलते है, सत्कर्म करो सत्य बोलो दूसठ नहीं बोलो दूसरों को न सताओ ये न करो वो न करो ये सारे धर्म कर्म कुल मिलाकर के यहाँ पहुंचा नहीं पड़ो सुना था भी ने कि शिवाजी महाराज ये तुकाराम महाराज का शिष्य तो रोटी कहाष्य हो जाए समर्थ के शिष्य हो गए तो खूब माल मिलेगा लड्डू मिलेगा यश मिलेगा बड़े बड़े राजवी पुरुष उनके पास आते है शिवाजी जैसे राजवी पुरुष जिनके शिष्य ऐसे बड़े गुरु का चेला होना चाहिए और तुकार का त्याग कर समर्थ का चेला को गया सम का चेला को गया बाबा जी दीक्षा तो बोले पहले किसी से लिया बोले तुकोबा से लिया दीक्षा लिया की दीक्षा त्याग देता हूँ गया तुकोबा के पास आपका मंत्र दीक्षा में वापस करते है। समर्थ के पास गया फिर रिक्शा लेने समर्थ ने कहा गया छोटे -मोटे, छोटे मोटे पाप 36 करोड़ हैं, उन तो 36 करोड़ो से भी छह महापाप हैं, बड़े भ्रम हत्या ब्राह्मण हत्या निर्दोष कन्यादी कई हत्या आदि आदि महापातक बताए उनसे भी बड़ा पातक है कि सतगुरु ने दी हुई दीक्षा उस सतगुरु का त्याग करना या उस सतगुरु से धोखा करना वो उन छह पातको ऐसी भी बड़ा होता है तू मेरे पास माल ठाल देखकर मेरी दीक्षा लेता है मतु मत को बाघा मंत्र छोड़ता है गुरु से गद्दारी कर हरी रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठॉर चौदह लोगों में कहीं तुझे शांति नहीं मिल सकती लेकिन उसकी गलती भी तो चित्त का दोस्त चित्त में आया फुरना आया कि इधर खाने पीने का अच्छा नहीं मिलता उनका बनूंगा तो माल मिलेगा ये भी तो फुरना हुआ पापकर्म भी तो फुरने से करेगा भय भी तो फुरने से पैदा होता है जिसके फुलने कम हो गए वो निर्भय हो जाएगा जिसके फुलने कम हो गए वो सुखी हो जाएगा इसको संबित भी बोलते हैं, फूलना भी बोलते हैं, कलना भी बोलते हैं, चित्तवृत्ति भी बोलते है साख्यक तो शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो इस चित्तवृत्ति को निरोधन करो तो बाधित कर दो बाधित कैसे जैसे मरुभूमि में पानी दिख रहा है सच्चा लेकिन देखा तो पानी नहीं है तो मरुभूमि है अब फिर गादी पर बैठे और मरुभूमि में पानी दिख रहा है लेकिन अब दिख रहा है उसमें सत्यता नहीं है रस्सी में सांप देखा बैटरी मार के देखी रस्सी है अब गादी पे बैठे कुर्सी पे फिर सांप जैसी रस्सी दिख रही लेकिन अब उसमे साप नहीं दिखता ऐसे ये जगत की सत्यता दिख रही है लेकिन विचार बल से जगत के स्वप्न तुल्य विचार करो जो कल खाया पिया बोला लिया दिया सुख दुख सब सपना हो गया परसों वाला भी सपना हो गया तरसों वाला भी सपना हो गया आज सुबह की बातें भी सपना हो गया तो अभी भी सपना ही तो है तो ऐसे चित्त की वृत्तियों को सत्य बुद्धि का जो बेवकूफी से रस कर दे रहे हैं हटा दिया मिथ्या सपना है बोलने वाला सुबह तो से गाड़ी का एक्सीटर देना बंद करा तो उसका प्रभाव भागने का बंद हो जाता धीरे तो धीरे शांत हो जाएगी ऐसे चित्त को ज्ञान मार्ग से व्यवहार काल में चित्त को इस प्रकार से समझ और ध्यान मार्ग में चित्त के पुण्य को रोके तो ये हो गया योग और वेदांत एकाग्र किया तो हो गया योग और विचार किया तो हो गया वेदांत जैसे पक्षी दो पंख से उड़ता है मनुष्य दो पैरों से चलता है इसको तो दो विनों से रहता है। और प्रकृति का परिवर्तन से होता है सुख दुख दिन रात जीवन मरण मान अपमान सुबह शाम रात दिन ऐसे से योग और वेदांत विचार और ध्यान साकार ध्यान करें, गुरु गोविंद का निराकार पर चिंतन का ध्यान करे त्राटक का सहारे लेकिन ध्यान करें और ध्यान में फिर जब प्राणायाम तो नियम निष्ठा देष्ठाचार्य मेरे को इतनी माला तो करनी है हाली पाओ की कथा बताइए, तीन दिन में सिद्ध पुरुष हो गया दूसरे एक संत हो गए बायोजित और कुछ नहीं सिखाते अपने को साथ में रखते कुछ नहीं सिखाते खाली गुरु जब कह दे स्टॉव गुरु जी अब अपने को कह दे श्टोप मना श्टोप। आप सिर्फ खुजलाते सिर्फ हाथे तो बस वही एक्शन में रहोगे जब तक स्टॉक के बाद दूसरी आगे न मिले आपने बगासा खाया जवाई दे और गुरु ने देख लिया मौज में आके स्टॉप कर दिया तो आप उसी एक्शन आपने एक उठाया मुंह तक लाए और गुरु ने स्टॉप कर लिया तो बस वही मूर्ति नहीं जैसे कभी कभी टीवी में कोई हम देखते कभी कभार देखते हो समाचार तो उसके आगे पीछे कुछ दोस्त देखाते और फिर वहाँ फिल्म का स्टॉप कर देते तो उचित रह जाता है ऐसे गुरु अपने शिष्यों को और कुछ नहीं आश्रम में रहे ये सेवाविवाद जो कुछ कर को रहे कोई साधना नहीं खाली स्टॉव चित्र के पुर्णिक स्टॉ है तो भारतीय संस्कृति में से लिया हुआ वही नुकसान लेकिन वो प्रैक्टिकल कराते कंडीशन में जो पोजिशन में हैं मानो स्नान कर रहे हैं स्नान करके कपड़ा पहना हम इसका एक और दूसरा बाहर है stop stop. जैसा हथ डाला करीब मैंने सुना 22 से शीर्ष चुन चुन कर आगे का कोर्स जिनकी परीक्षा लेनी वर्ष हजारों शीर्षो में से वर्षों की स्टॉप की प्रैक्टिस करते खाते कुछ कुल बाविस मिले योग्य जंगल में टेंट लग गए रह रहे कोई दातु में सुबह करा स्टॉप स्टॉक के बाद दूसरी गया दे दी तो उसने काम किया ऐसा करते करते गुरुजी देखा थे एक नहर में लड़के घूमने गए नहर सूखी थी पानी की नहर सूखी थी तीन थे आवाज में आ गया स्टॉप रोक गए धीरे धीरे सूखी नहर में पानी शुरू करा कर घुटने तक पानी आ गया सोच गया स्टॉप किया तब तो पानी नहीं था हम तो पानी आ गया निकले के लिए, स्टॉप इज स्टॉप ऑर्डर इज ऑर्डर घुटने तक पानी आया विचार करता है दो दो ठीक है तो मैं कैसे निकलू मैं यहाँ हारूंगा साथन तक पानी आया ना भी तक पानी एक निकल गया दूसरे ने सोचा उसने तो जान बचा लिया हमारा क्या लेकिन देखते पंडे तक पानी पहुंचा उसने देखा डूब जायेंगे जिंदे होंगे तो साधना करेंगे मर भी गए तो करें। तो कैसा साधना करेंगे ऐसा तर्क लड़ा लड़ाकर वो तो निकल गया लेकिन तीसरा ऐसा निकला उन बास में से तीन और तीन में से दो तक नबाज हो गए तीसरे नेह का पानी और पैर जम भी नहीं रहे है कि स्टॉप इज स्टॉप अपने तरफ से जो तत्परता से डटा है तो डटा है दाढ़ी तक पानी आ गया होठों तक पानी आ गया अपने मुंह में पानी घुसता है तो मुँह ऊपर करेंगे तो स्टॉप का उल्लंघन हो जाता है नीचे करेंगे तो उल्लंघन हो जाता है जैसा है वैसा का वैसा में करके देखाते फिर थोड़े हेल्थ भाई देख हमारा श्वास को बस मानो अब श्वास में पानी जाने की तैयारी अब मरे अब मरे लेकिन वो बड़ा पक्का सौड़ अंदर में एक फिर होता है कि की बच जाए दो चले तो फिर अपने को क्या कहता है नो आर्ग्यूमेंट स्टॉप इज स्टॉप मन जो भी फूरना उठे नो आर्ग्यूमेंट स्टॉप इज स्टॉफर इज ऑर्डर ऑफ गुरु मास्टर ऑर्डर इज फाइनल स्टॉप इज स्टॉफ फिर कुछ फूरना उठेगीज ऑर्डर स्टॉप इज मास्टर ऑर्डर इज फाइनल करते करते पानी बस नाक को छू रहा है नाक ऊपर तो करे नो ऑर्डर इज ऑर्डर गुरु ऑर्डर इज फाइनल बस गुरु जी आए भाग दिया है हस्तों ने ऑर्डर मना के मानकर प्राप्त तो स्थले लगा दिया उसको मनोबल से उसके मन और प्राण ज्ञान केंद्र में पहुंच गए हम बोले तेरा ऑर्डर ये पानी पर भी चलेगा धरती पर भी चलेगा पांच ग्रुतो को वश करने का ये तरीका है हम जल डुबा नहीं सकता ऑर्डर इज ऑर्डर अभी इतना चाहे तो जल ऊपर कैसे बढ़े शंकराचार्य के जीवन में आया आदि शंकराचार्य के जीवन गुरु की सेवा में लगे थे गुरु गोविंदाचार्य समाधि में ओमकारेश्वर गुफा में थे नर्मदा कपूर बस गुफा को पानी छूकर आ रहा है गुरु को जगाएंगे तो समाधि टूटेगी और नहीं जगाएंगे तो पानी गुफा में घुस जाएगा पानी नर्मदा कपूर बढ़ रहा है हाथ हाथ शंकराचार्य बालक थे तब चित्त के फूलों के रोका था खाली मटका उठाया संकल्प कर कि यहाँ ऊपर पानी नहीं बढ़ेगा नर्मदा ऊपर नहीं जाएगी रख दिया कहते नर्मदा का पानी बरसात पड़ी तो जाएगा कहा नर्मदा पुर तो बढ़ा लेकिन उसके ऐसी रहित अवस्था को पहुँचे हुए शंकराचार्य का बल ऐसा इन पाँच बूथों पर जल पर भी तो पानी बहता तो है लेकिन जहाँ गुफा का द्वार आता है वहाँ से वो नीचे होकर फिर जाता है जैसे पुलिया होती है ना कुछ थोड़ी दबी हुई नीचे रोड दोनों तरफ ऊपर होते हैं थे और पुलिया नीचे होती है जो पत्थर की पुलिया बनाते हैं पुलिया से पानी रवाना हो है ऐसे ढंग से मतलब झो हो गया पानी आता है ऊपर और गुफा के तरफ थोड़ा नीचे हो जाता है और फिर पानी ऊपर चलता है जब गुरुदेव की समाधि खोली तो देखा कि शीर्ष के संकल्प में इतना गुरुदेव ने गले और सामर्थ गुरुष जाहिर कर दिया कितनी शक्ति है चित्त के पूर्वे को रोकने की योग वशिष्ठ तो पढ़ लिया पढ़ के उठाकर रख दिया फेंक दिया नहीं बड़ा आदर करना चाहिए ग्रंथों का सिर्फ शब्द मोतियों से भी ज्यादा महंगा है जितना जितना शास्त्र का और ब्रह्मवेदा का आदर होगा जितना जितना दृढ़ संकल्प होगा उतना उतना महान बनेगा हर आदमी का को संकल्प कोई वैल्यू नहीं है चलता रहता है, है, है, है।, तो, है, है, है तो चलता ही रहेगा पूरा। जीवन में कोई तो नियम होना चाहिए कोई तो दृढ़ता होनी चाहिए एक बार ये अभ्यास करके देखो संकल्प को पकड़े तो बस पकड़े छोड़े नहीं बहुत ऊंचा उठ जाएगा दस माला करना है तो करना है दो घंटा रहना है तो रहना है ये काम हमको करना है तो करना है विजय उन्हीं की होती तो संकल्प इंद्र थे? प्रोग्राम करना है देखें हुआ की नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं मेरे की नहीं वहा रवाना हो गए भला गया बम्बई अज उनका ग्रह संकल्प बैठे वो बोलता हमारे यहाँ वो बोलता हमारे यहाँ अब उनमें भी दोनों में जिसकी की दृढ़ता होगी करना है मना करना है क्या होता कहा तो रावण का सैन्य और कहा दुख तीर्थ मन वाले राम रखन ग्रह संकल्प थे स्टॉप सीता को लाना है मना लाना है उनके पास कोई ऐसा बलवान नहीं था तो राक्षसों के साथ मिल सके हनुमान आये फिर धीरे धीरे से ना आई सुग्रीव आए बस ये काम करना है दृढ़ता से लग गए हमारे तो पास क्या था बाबर से आए ऐसे मौज में अहमदाबाद में वारिज में सत्संग जिलेश्वर महादेव में ठहरे थे भीड़ भराते थे और प्राण हुआ कार में कोई तो ड्राइवर को बोला लेके न आया मोटे राष्ट्रपु जगह जरा ठीक रहा शांति साधा कलम बढ़ा दिया बना दिया चलो बना दे तो बना दिया हो गया तो हो गया थोड़ी सी प्रतिकूलता पड़ी में तो घर में रहते वजन करूंगा उधर जा अच्छा है उधर जा अच्छा है ऐसे तो मुल्लू मुल्लू मुल्लू होते रहते हैं उनका दाम नहीं है हजार गुगना से आके बस ये काम करना है तो करना है तो बिना सत्संग के तो कहीं भी सुविधा ढूंढता फिर मर जाएगा हजार जन्म तक ज्ञान नहीं होगा अकेले मनमाना साधन नहीं होता है अकेले तो सत्संग से पोषण मिलता है तन सुखाये तुम की ओर घरे रहे में दिन ध्यान तुलसी मिटे न वासना बिना बिचारे ज्ञान ज्ञानवान का बड़ा भारी उपकार है उनकी भली प्रकार से सेवा करनी चाहिए से। जितना जितना ऊपर उठेगा उतना उतना ज्ञानी की महिमा का पता चलेगा साधारण आदमी तो ज्ञानी महापुरुष को शरीरदारी मानते हो और निगर लोग तो ज्ञानी के भक्त संत के भक्तों को देखकर बोलते हैं बोलते तो अब ये क्या है लेकिन जब वो लोग भी जब धीरे धीरे भक्ति के रास्ते चलते तब उनको पता चलता ही कह